नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और बहुत ही खुशी हो रहा है मुझे क्योंकि आज हम लोग कुछ खास मेहमानों से बातें करेंगे और विशाल भाटी सर ट्रैफिक में अटक गए हैं तो उन्होंने मैसेज किया है कि वो पहुंच रहे हैं तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी हमारे साथ हैं विक्रांत राय जिनको आपने सुना होगा कल भी सुना प्रोग्राम में तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ गाने और कुछ बातें हम लोग ज़रूर सुनेंगे विक्रांत राय जी से और उसके बाद डॉक्टर बरका भी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में तो आइए आप सभी की तरफ से सबसे पहले अभी विक्रांत जी पहुंच गए हैं तो उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है जी विक्रांत जी कैसे हैं आप सर मैं बहुत बनिया सर जी, जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप किस तरह से इस म्यूजिक फील्ड में जुड़े और क्या करते हैं पहले तो मैं उन तमाम दर्शकों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 जो कि वो आईटीसी कोलकाता से उन्होंने वो कार्यरत थे और उनके जरिए मुझे Star, उनसे फिर मैंने म्यूजिक सीखा और अभी हाल ही में ऑनलाइन क्लास अनुराग दीक्षित म्यूजोलॉजी चल रहा था तो उनसे मैं सीख रहा था तो ऐसे अच्छा ही दौर अच्छा। चलता रहा और चल रहा है बहुत अच्छी बात है और आश करता हमारे सभी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और इस बीच मैं चाहूंगा कि एक गीत जो बहुत ही अच्छा आपको लगता है वो गीत जरूर हमें सुनाइए जी जी बिल्कुल स्वागत तो मैं जगजीत सिंह जी का एक गजल आप लोगों के बीच आओ जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे हम्म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 तुम सारूल खिलेंगे बर से गसाम बर से गसावंग झूम झूम के दूध है से मिलेंगे आओगे जब तुम सारेंगे बर से गाम बर से गजाव झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम हैना हाँ तेरे गजरा हैं है नैनो पे हम दिल हारे हैं अनजानी ही तेरे नैनों से वादे किए कई सारे हैं सासू मिले मध्यम चले तो तू कहे बरसे गा सावन बरसे गजावंग झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम सजना अंगना फूल खिलेंगे निजर गे गा, निजर गे गे स थैंक यू बहुत बहुत बढ़िया विक्रांत जी जी जी सुंदर गीत आपने गाया आपके लिए जोशना जी ने जी ने मैसेज किया किया भी याद किया कि एक वन ऑफ उनका फेवरेट गाने में से एक है जो आपने अभी गुनगुनाया तो आइए आगे बढ़ते हैं संगीत के क्षेत्र में आपका कैसे जुड़ना हुआ इसके बारे में बताइए हमें सर यू कह दो संगीत के क्षेत्र में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 कदम बढ़ाया जाए और अपने इस रुचि को इस रुचि को लोगों के बीच लाया जाए तो वो कहते हैं ना कि मैं अकेला चला था राह पर लोग आते गए और कारवां बनता गया तो जी जी जी यहां हमारे गांव में एक गुरु जी रहते हैं तो वो ऐसे भजन वगैरह या कीर्तन वगैरह करते थे तो मैं उनके साथ जुड़ गया गाते रहा गाते रहा तो मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने सोचा क्यों ना अब सीखा जाए क्योंकि सीखना एक वैसे गाना और एक सीखना सीखना बहुत सीख के है। गाना तो तो ये होता है कि हाँ है है कि ठीक बहुत फर्क मैंने क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया राम भारती अच्छा, दो साल तीन साल सीखे जबकि मैं छह साल चार साल जो है मैं प्राइवेट गुरुजी से सीख रहा था उसके बाद फिर दौर आगे बढ़ता गया फिर मैंने सरच्लाम किया वहाँ पर एक्सपीरियंस लिए स्टूडियो में जाके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 बस और ऊपर वाले की कृपा है और देन है बस आप सबका प्यार है जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कहते हैं बड़े बाजार से अक्सर मैं खाली हाथ आया हूं बड़े बाजार से अक्सर मैं खाली हाथ आया हूं कभी ख्वाहिश नहीं होती कभी पैसे नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छी तरह से हम लोग अपने जीवन को जिरा जी है तो आइए मैं चाहूंगा की एक खूबसूरत गाना और सुनाइए जी सर एक सॉन्ग है बहुत अच्छा भजन है भजन टाइप में है ए पहुना यही मिथले मेरा रहना ये अच्छा। महाराज जी ने गाया हुआ है तो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं तो ए पहुना ए मिथिले रहो ने पहुना हे मिथिले, होना होना मिथिले होना में रहोना हे पहुना हे मिथिले में रहोना जौने सुखबा ससुरारी में जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा होना ही ही पहुना पहुना हर रोज सवेरे उबटन बटन मलिमल इतर से नहवाईब हो रोज सवेरे उबटन मलिमल इतर से नहवाईब एक महीना के भीतर करिया से गोर भीतर करिया से गोर बनाईब झूठ कहतना बानी तनखो हूठ हाँ। कहतना बानी तनखो झूठ कहतना बानी तनखो मौका एगो देना ए पहुना यही मिथिले निना ए पहुना मिथिले निर होना नित नवीन मन भावन व्यंजन पर कंचन सब थारी नित mm. नवीन मन भावन व्यंजन पर कंचन सब थारी साद भूख बढ़ जाई सुनशाली सरहज के गारी ओ, साद भूख बढ़ जाय सुनशाली सरहज के गारी बीच बीच में करब नि हो रहा बीच बीच में करब नि हो रहा बीच बीच में करब नि हो रहा और कुछ हुले लेना हे पहना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 कौन सी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं क्या मैनुफैक्चरिंग होता है उसके बारे में थे? सर यहाँ पे ये आजमगढ़ यूपी आजमगढ़ ये एरिया यूपी में ही आता है और यहाँ पर वैसे यहाँ पे मिश्रित खेती होती है हमारे अच्छा, मिश्रित अच्छा। खेती होती है यहाँ पर सारी चीजें मिश्रित होती हैं और गन्ने की फसल और धान गेहूँ सारी चीज मिश्रित होती है और एरिया तो सर बोले तो हर जगह का अच्छा होता है अपना अपना देख का तरीका होता है कैसा होता है जी एरिया तो सब जगह होता है और हम तो यहाँ के निवासी तो हमारे लिए तो तो एरिया हमारे लिए तो हमारा घर ही मंदिर है और कुछ है <laughs> जी जी जी एक और बात पूछना चाहूंगा ऐतिहासिक कोई जगह है जहाँ आप अजमगढ़ में रहते हैं वहाँ हम लोग देखने आए या देख सकते हैं ऐसा कुछ ऐतिहासिक कोई चीज हो तो बताए तो, इसके बारे में लेकिन सर मुझे इतना पता नहीं है बट मुझे इतना पता है की जौनपुर साइड में एक किला है राजा जी का वो देखने लायक होता है किला है मस्जिद है मस्जिद कई चीजें अच्छा जी से, जी सर सर चलिए विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर बरका जी आ गए गए साथ में जुड़ हैं डॉक्टर बरका बहुत बहुत स्वागत अच्छा। है आपका कैसे हैं आप जी जी बिल्कुल अच्छी है सर आप लोग कैसे है रमेश जी विक्रांत जी बस हम लोग अभी खाली खाली थे अभी भरे भरे लग रहे हैं आपके आने से <laughs> तो मैं चाहूंगा कि ये गीत आप भी सुना दीजिए अभी दो गीत तो विक्रांत जी ने सुना दिया <laughs> जी, जी, किशोर जी का गीत आज किशोर जी का जी जी ये जीवन है इस जीवन का यही है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 बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर गीत आपने शौक था पर कभी सीखने का मौका नहीं मिला mm. एक एम था डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है उसके लिए फिर टाइम भी उतना ही चाहिए डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तो गाने का भी सीखने का मौका नहीं मिला पर अभी डॉक्टरी भी हो गया डॉक्टर बन गया डिग्री मिल गया प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है तो अभी अपने पैशन के ऊपर वर्क कर रही हूँ सिंगर अच्छा। <laughs> मतलब विक्रांत जी की है और इनके जैसे कुछ क्लासिकल ही बहुत ट्रेंड नहीं है <laughs> गाने सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है <laughs> दी, दी, दी। बहुत अच्छा बाई प्रोफेशन आप डॉक्टर है तो आपकी प्रोफेशन स्पेशलिटी क्या है मैं सर डेंटिस्ट हूँ अच्छा, क्या बात है क्या बात चलिए गीता अरोरा जी ने आपको लिखा है बहुत बढ़िया करके और अनुज जी मुंबई से उन्होंने भी आपका स्वागत किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कोई कोई गाने हमें जो है बहुत अच्छे लगते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ा हो जाता है और उसे बार बार हम लोग सुनते हैं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 और बहुत ही खूबसूरत लगता है इसके राग इसके राग और उसकी मुर्गिया हर एक चीज सर और फीलिंग छाप तिलक सब सब छीन ली रे नैना सर, एक, एक प्यार अलग सा प्यार उमड़ आता है सर इसमें तो अक्षा? एक तो ये हो गया एक ऋचा शर्मा जी का रोम रोम तेरा नाम पुकारे ए, एक ऐसा है वो मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग ये क्या बात जी।, <laughs> तो, जी तो जी अगर कहिए तो आप लोगों के बीच रखता हूं ये रोम रोम कही जी जी अच्छा तो डॉक्टर कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है और जब भी चाहे तो आप गुनगुनाना शुरू कर देंगे या सुनना शुरू कर देंगे मुझे तो सर थोड़े मस्ती वाले ऐसे सॉन्ग तो लग, अच्छे लगते हैं मतलब दिन भर का ऐसे टायर्डनेस वाली लाइफ के बाद में थोड़ा सुकून भरे मस्ती वाले सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं तो कौन सा गीत है वो एक तो जो गीत जो बताइए मस्ती वाला किशोर कुमार जी का स्पेशली बोले तो एक वो थोड़ा सा ऐसे सैड सॉन्ग है पर बहुत प्यारा है मंजिल अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह वेरी नाइस सॉन्ग बहुत प्यारा सॉन्ग है आप सुनना चाहेंगे क्यों नहीं आप सुनाएंगे तो सुनते रहेंगे <laughs> <laughs> जी जी <laughs> <laughs> मंजिलो के रुकते हैं दिलों के कारवां कष्टिया पे अक्सर डूबती है प्यार की मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या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 क्या करें मंगज अपनी जगह है रासते अपनी जगह इतना इशारा ही बहुत इतने पर भी आस वाला गिरा दे बिज कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या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 चलिए विक्रांत जी अब आपका टर्न है जी जी जी, जी. छाप तिलक सब छी रे मुसे नैना मिली के छाप तिलक सब छी रे मुसे नैना मिल के रेगा खाया ho mara chune chune khayo mat re ye do na na na mat khayo In me to be a Milan lady. Toh se na na na na na na, toh se na na na na na na na, toh se na na na na na na, toh se na na, toh se na na na na na na na, toh se na na na na na na na, toh se. नैना छाप तिलक सब छीन ली रे मो से नैना मिलई के छाप तिलक सब छीन ली रे मो से नैना मिलई के नैना मिलई के नैना मिलई के नैना मिलई के हो नैनं मिले के नैनं मिले के बात अदम कह दी रे मोसे नैनं मिले के छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैनं मिले के आ वाह बहुत छाप तिलक सब छीन सरी सरी कधि गरी सरी कधी कधी गम गमी मरनी धरी साढ़ी रिरेगा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 ये के थैंक यू वाओ क्या बात है चलिए आपका गाना सुनके विशाल जी भी पहुंच गए हैं उनका भी स्वागत करते हैं विशाल जी नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार सभी को रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार और रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद के इतना अच्छा सुनहरा मौका प्रदान कर रहे हैं सभी आर्टिस्ट को और विक्रांत जी को हम सुन रहे थे बहुत ही बेहतरीन आप गा रहे हैं विक्रांत जी आवाज सुन के मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी से भाग के आया मैं मैं लेट हो गया था पर विक्रांत जी की आवाज मेरे कानों में आ गई थी तो मुझे लगा कि कितनी होना है और विक्रांत जी से डॉक्टर जी को मेरा नमस्कार रमेश जी को मेरे प्रेम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं रमेश जी और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा ऐसा मौका हमें देते हैं और इतने अच्छे ऑडियंस के साथ हमें मुखातिब होने का मौका देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी जी जी विशाल जी क्या स्टोरी है लेट आने का थोड़ा बताइए हमें भी समझ में आ जाए कि कब ऐसा वापस हमारे साथ ना हो गुड़गा <laughs> में काफी ट्रैफिक जाम था और शो अटेंड करने की जल्दी में मैंने रेड लाइट जम्प कर दिए <laughs> तो वहीं पे मुझे पकड़ लिया गया और बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो गया वहाँ पे मैं जल्दी पहुँचना चाह रहा था तो उल्टे लेट हो गया तो मैं इसके लिए रेडियो के सभी श्रोताओं से माफी चाहता हूँ और रवी जी से माफी चाहता हूँ बट दिल यहाँ पे था और इसलिए जल्दी से भाग के आना पड़ा चलिए विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आप आ गए और आप वॉइस ऑफ राजस्थान हैं और आप एक विशेष रूप से म्यूजिकल बैंड चलाते हैं और आप पार्टी और बहुत सारे कंपनीज होते हैं उनके लिए भी आप प्रोग्राम अरेंज करते हैं आप बहुत ही सुंदर क्रिएटिव म्यूज़िकल प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और आपका पूरा पार्टी जो है टीम जो है सभी को जो है बहुत ही अच्छी तरह से इंटरटेन करती हैं और आप जो भी प्रोग्राम्स लेते हैं उसे पूरी अच्छी तरह से मनोरंजन लोगों का करते हैं ट कंपनी के लिए भी आप काम करते हैं उनके भी प्रोग्राम्स इवेंट्स वगैरह आप देते हैं करते हैं तो मैं चाहूँगा को, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपका प्रोग्राम करना चाहते हैं वो भी आपसे जुड़ सके और आइए हाँ आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा की एक खूबसूरत गीत जो आपके जहन में अभी है वो हमें सुनाइए स्वागत है आपका मैं आशा करता हूँ आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे इस शाम के लिए एक बेहतरीन सा शाम का गीत आज सुन के वाह ये शाम मस्तानी मद मुझे कोई तेरी ओड लिए जाए ये शाम मस्तानी Hush, ye jai. Mujhe toh bol ko ek hi je. Diriye jai. La la la la la la la la la la la la. ia yeah. हुआ yeah, से योग लगा वो वो चांदनी जब तकर देता है हर कोई सा तुम मगर अधेरों ना छोड़ना मेरा हाथ जब कोई बात जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण का जो इतना पसंद कर रहे होंगे मेरे ख्याल से और सबको होगा आज के लाइव विक्रांत जी तो बहुत बहुत खुश हो रहे हैं क्यूँकी वो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं विक्रांत जी बताइए आप सर, क्या बताऊ मेरे पास तो सब दिन नहीं है और मैं सर के लिए क्या बताऊ बस ये कहूंगा दिल गार्डन गार्डन हो गया पूरा झोंक जाने को दिल किया और मैं खुश नसीब हूं बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी आपके इन प्याले प्याले शब्दों के लिए हौसला अफजाई के लिए ऐसे ही प्रेम बना रहे और हम ऐसे ही खुशियां रहे माध्यम है संगीत के द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हालाकि सब लोग दूर दूर बैठे हैं अपने अपने घरों में पर एक संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सब लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद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 बरखा जी खुद ही मेरे ख्याल से एक मधुर आवाज की धनी है तो थोड़ा सा आप ही गुनगुना दीजिए बरखा जी ये प्यारा सा गीत आप गाइए सर साथ में मुझे बोल पूरे याद नहीं है। जी जी बरखा <laughs> जी आप शुरू कीजिए हम आपको कैच कर लेंगे ओ, मेरी, हंस मेरी हंस कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के उड़ चली ओ हंसनी मेरी हंसनी उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के उड़ चली ओ हंसी नी। मेरी कहा रमेश जी हमें तो बिना मतलब ही बुला लिया डॉक्टर बरखा इतना अच्छा गाड़ी है हमारी जरूरत ही नहीं है आज सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडशन इट्स मतलब आपको सुनना और मुझे सुनना वो दोनों एक बहुत ही डिफरेंट कहा आप और कहा तो, so जैसा कि आपको पता है मेरे भी रूट राजस्थान से ही हैं और मैं भी बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूं हालांकि हम रहते बाहर हैं गुड़गांव में रहते हैं पर अभी भी हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो राजस्थान की धरती के लिए दो लाइनें मैं गाना चाहूँगा ठीक है chandir o aasman rang rangila ras ती जो कसूम आबोधारे देश जी आबो मारे देश जी, जी पह <laughs> <laughs> बहुत देखे, देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत ही बढ़िया सर बहुत ही सुंदर शुक्रिया मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ मतलब मारवाड़ी है तो हम भी राजस्थानी है राजस्थान का जिक्र हो और हम राजस्थान का गाना ना गाए ऐसा हो ही नहीं सकता <laughs> बिल्कुल हरियाला बनाओ नादान बनाओ हरियाला बनाओ नादान बनाओ मैं बादल में बनी ले क्यों मैं बादल में बनी ले क्यों जता हरियाला बनाओ बनाओ जद देखू पनेरी लाल पीलिय जद दे खू पनेरी लाल पीली अखिया मैं नहीं सा भलाई कांडो खिया तो मैं नहीं डरू सा भलाई काटोखिया प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यार yaare pyaare pyaare बिना <पनीदा>, लगे नहीं महाराजिया अरे ओ दर बिना लगे नहीं महाराजिया नैणो न थारी किया नैणो न थारी सजाद किया रे घर बिना लगे नहीं मारा जिया <पस्थ> ने अरे ओ दर बिना लगे नहीं महाराजिया अपनी बनी दब गरे गरे गरे गरे घरे घरे घरे घर मोहन नया वे धक महाराज के घबरा वे बोले बान रे सावरिया बोले रे बिना कुछ नहीं प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे अर बिना लगे नहीं मारा जी आ रे हो उधर बिना लगे नहीं महाराज आ रे हो उधर भी नागे नहीं महाराज आ रे मस्त अली झूले लाल ओ लाल मेरी रखियो चुले मेरी लाल मोरी पद रखियो पला झूले लाल Sandidi da, sevandi da, sandidi da, sevandi da, se ki shabaz galander, damadam mast galander, ali dam la number, damadam mast galander, ali dam dam dehender, ho Lal Mere ho Lal Mere. छाप तिलक सब मुसन मुसनै नान मुसनै राम पीते के छाप तिलक सब छी रे मुस नै मिले के गए नै नाम गए नै नो में लैगे नै नाम गए मैं ही के पत नंग पद पत मनो नंग पता पता मत दी। नग गंग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 धीरे मुसे नैना मिल गए लग गए सब जी धीरे मुसे नैना मिले के मुसे नैना मिले के मुसे नैना मिल गए मुसे नैना नैना से नै नैना नैना मौस नैना नै नान नैना मुसे नैना नै नान नैना मौस नै ना नैना मुसे नै नैना नैना मोसे नै नै नै mam matmari ki dire muse na mile ke muse na na mile ki muse na mile ke muse na na mile e वाह क्या बात मजा आ गया बहुत बहुत थैंक यू सो मच रमेश जी थैंक यू सो मचा जी फेवरेट गाना आपने सुना दिया मजा आ गया बहुत बहुत शुक्रिया <ग़ागा> जी। लाइव जी तो तो एकदम लाइवली हो गया बहुत गया बहुत बहुत बहुत ही मजा आ ये संगीत की यात्रा कैसी शुरू हुई थोड़ा सा स्टोरी बताइए आपका जी मैं अभी राजस्थान से हूँ और वहीं से ही मैंने इंडियन क्लासिकल वोकल की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी जी, मेरे गुरुजी हैं। तो से मैंने प्रथमा मध्यमा और करके, फिर मैं ट्रांसफर हो गया था 2010 में। वहा से मैंने अपना एमबीए किया फिर जॉब में लग गया फिर जॉब छोड़ दी फिर संगीत में अपना आगे बढ़ा मैं आई परस्यूट फॉलो माई पैशन formed my my own band, band started performing uh, live with my band across India और यही मेरी पूरी जर्नी है तो अपने पैशन को कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए इंसान बेशक छोटे शहर से हो सकता है पर उसके सपने छोटे नहीं होते तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे प्रयास करने चाहिए मैं। तो यही छोटी सी जर्नी है रमेश बहुत बढ़िया ऐसे ही आप जैसे प्यारे प्यारे लोग विक्रम जी जैसे जी जैसे प्यारे प्यारे, प्यारे लोग हमसे जुड़ते गए और कारवां ऐसे ही बड़ा बनता गया <laughs> जी जी बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि जैसे कि इस जर्नी में आप म्यूजिक प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो शुरू शुरू में कुछ दिक्कतें आई होगी कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया जी जी, जी, जी, जी, जी जी एक नाइन टू फाइव जब जॉब आप छोड़ते हो तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं और सामाजिक इशूज आते हैं संगीत को एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखा जाता है बहुत सारे सवाल उठाता है समाज आपके परिवार सब लोग सवाल उठाते हैं कि आप कैसे सरवाइव करोगे बहुत ही डाउन परिश्रम करना पड़ता है अपने टैलेंट पे विश्वास होना चाहिए आपका टैलेंट अगर सब्ता, है, सब्ता, तो हमेशा आपको आगे लेके जाएगा और वही मैंने टैलेंट पे विश्वास रखा और आगे बढ़ता गया पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा आज जो भी मैं हूं और भगवान ने मुझे दिया है वो मां सरस्वती की देन है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ तो संगीत ने बहुत कुछ दिया है अब वक्त है संगीत को कुछ देने का संगीत की साधना करने का और जो म्यूजिक लवर्स हैं और जो म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में उनको भी मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ तो जो कठिनाइयां मैंने झेली है वो वो ना झेले और उनको सही मार्गदर्शन मिले उनको सही जगह मिले परफॉर्म करने की, पे उनकी टैलेंट तो बस उसी प्रयास में मैं लगा रहता हूँ बस जी बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने अपने जीवन को किया है और संगीत क्षेत्र को जब हम लोग जॉब छोड़ के इस फील्ड में आते हैं तो नेचुरली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 तू जो आया तो आई वहा गली में आ निकला तू जो आया तो आई वहा गली में आ निकला जाने कितने दिनों के बाद गली में आ निकला गली में आ निकला गली में आ निकला तू जो आया तो आई गली में आ निकला आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह आए वो हमारी आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह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 ke sariya alam wa aboo padharoni ma थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रांत जी आपने तो कमाल कर दिया विक्रांत जी भी खुश हो गए बहुत ही बढ़िया प्रसन्न मन हो गया आपकी मधुर और बुलंदी की आवाज एक है जो जो एकदम से वो वगैरह लगाते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही, ही, ही सुनीले और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आप बहुत अच्छा लगा इस माध्यम से रमेश जी के रेडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है अच्छे अच्छे लोगों को हम अपना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 कटार रे मारे वड़े में वे में कटार रे रे कटार रे मोरिया अक्ष अच्छा रे रल रात माँ मोरिया अच्छो रे बोलियो रल तीरात माँ मारे ही बड़े में पै गई वे कटार रे हो कटार रे मोरिनी बागा माँ बोले आदि रात माँ मोरिनी बागामा बोले आदि रात माँ छन छन चन चोड़ियाँ छन छन चोड़ियाँ खनक गई देख साहिबा चूड़ी खनक गई हाथ मोरनी बागा मागाम बोले आदि रात मां ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ, ओ तो रे ढोला रे मेरा नेड़ा रे ढोला मारी छाती दुखे मारा चला बुटे ढोला re dholah mat ja re dholare mat ja re dholah mat ja thank you yeah babu boss <laughs> विशाल जी का स्वागत दिवस में हुआ थैंक यू बरका जी बहुत okay. बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप जल्दबाजी किया लेकिन फिर भी आप पहुंच गए और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मूल्य हैं आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे और भी आगे प्रोग्राम्स करते रहेंगे थोड़ा सा मोटिवेट करें उनको अच्छा लगेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करता हूँ आप सबको म्यूजिकल इवनिट लगा होगा क्योंकि सभी हमारे कलाकार एक से बढ़कर कलाकार थे और विशाल जी के स्वागत में भरका जी ने और विक्रांत राय जी ने बहुत सुंदर जीत है। कहते हैं उठो तो ऐसे उठो कि की फक्रो बुलंदी को झुको तो ऐसे झुको पंत की विनाच करें क्या बात। फिर मिलेंगे किसी तरह कुछ नए महफिल सजाएंगे गानों का आप सबके लिए आप सभी का प्यार यू ही मिलता रहे मैसेज के माध्यम से और आप खुश रहें मस्त रहें इन शुभालों के सलाम नमस्ते सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिल कर शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकातें